शस्ति महापो काेनो ओ शांीता शंकर शकर्यं बातरायण श्रोत्रश्यो वंदे पुनः मूर्ति भेद ूर्ति दूमेहाय दक्षिणा शांति ना मंत्रे प्रथमा ब्रह्मदेवा बूव ब्रह्मदेवा विश्व कर्ता भुवन से गोप सा ब्रह्म विद्याद्यातिपुत्रा प्रहथर्वायुत्रा ब्रह्म देवा संभूव देवानाम देवा नाम बोलते जितने भी देवता है यद्यी है इसको सप्तम में कर दीजिए तो एक नियम है व्याकरण में श्रेष्ठी का सप्तम्य अर्थ कर सकते हैं तो देवताओं में। में। का तो, तो, ही किया जाता है वो एक नियम है श्रेष्ठी का निष्ठा करके व्याण उसमें न्याय के अनुसार श्रेष्ठी का अर्थ होता है निष्ठा उसको सप्तमी परिवर्तन किया जाता है संबंधित संबंधी संबंध में होता है श्रेष्ठ अधिक सृष्टि संबंधी शेषी सृष्टि अधिक जो है दोनों हाँ, में इसलिए यह देवाना भोचन है इसलिए समस्त देवाना हाँ। सृष्टि का भोचन है ना इसलिए समस्त देवानाम यह अर्थ हो जाएगा संपूर्ण देवतों में तो संपूर्ण देवतों में कौन देवता जितने भी तो आपने मानते हैं तैतीस करोड़ तैतीस करोड़ कोटि तैयार कोटि देवता है ना करोड़ करोड़ नहीं। करोड़ नहीं। करोड़ में भगवान ने तो कहा है कि मैं इंद्र हूँ उसमें तो देवताओं में बोलते हैं मैं इंद्र हूँ यहाँ जो है ब्रह्मा पहले है सब वो तो विभूति देखा वही ब्रह्म और एक ही है दो अंतर नाम मात्र वो भगवान तो का वही ब्रह्म कहाता है <coughs> मुख्य रूप से सृष्टि <coughs> तो वहाँ देवता मतलब जितने भी जो प्रजापति को छोड़ करके तैतीस करोड़ में अंतिम कौन है तैतीस वो अश्विनी कुमार नहीं पहले है अष्ट वसु है अष्टवशु एकादश रुद्र और इंद्र और, और प्रजापति प्रजापति ये देवता हो गया दे। तो प्रजापति तो ब्रह्मा कोटि में गया अच्छा वो उपदेश कर रहे हैं ना बाकी सब जितने दे। भी बाकी देवता तैतीस वो है ना प्रजापति माना है यज्ञीय देवता है इसलिए तैतीस करोड़ देवता नहीं बोलते है गाय में तैतीस करोड़ देवता ऐसा ब्रह्म पा दिया तैतीस प्रकार की देवता है करोड़ देवता नहीं ये भ्रदारण्यक में हुआ चुकले में स्पष्ट बता दिया तो अंतिम देवता है प्रजापति उजापति मतलब हिरण्य घर मूल है ना ब्रह्म विद्या का हिरण्यों देवताओं को भी देवताओं में नहीं गिरी नहीं देवता नहीं माना जाता है मनुष्य में हाँ उसमें मनु का संतान है ना वो उसमें मानते ब्रह्म का संतान जैसे सनत कुमार आदि है ना, ब्रह्मा के पुत्र है उनमें भी देवता नहीं माने सनत कुमार आदि इन तैंतीस में नहीं माने और वही से ही दक्ष प्रजापति भी उनका संतान है प्रजापति का है ना ये। ये नहीं माने और समय ग्यारह रुद्रों में हनुमान जी आते हैं हनुमान जी नहीं विवस्तवान ये सब बातें अग्निमुख आदि करके हनुमान जी, हनुमान, जी हनुमान बोल के नाम नहीं जाते हनुमान जी है उन रुद्र में एक अवतार है एकादश रुद्र का है ना क्या बता तो रहा तो इसलिए बोल रहे तैयार देवता देवताँ, देवताँ में नहीं है देवर्षि कहते आए हाँ देवताओं के अंदर मतलब ये तैतीस यज्ञीय देवता है ना उनमें नहीं आते इनमें अग्नि अग्नि मुका इसमें अलग नहीं है नाराज जी सन कुमार इनका नाम है तैतीस या देवता प्रसिद्ध इनमें नारद जी आदि ने नारद जी को नारादाय स्व हवन थोड़ा करते है, हव्य देवता है। जो हवन ग्रहण करने योग्य देवता है ना वो ये तैतीस देवता है नहीं। नहीं। ये सब अंतर्भूत आएंगे अलग नहीं आएंगे मतलब अष्टवसुष्ट अष्ट वसु है एकादश रुद्र है दो अठारह आठ और सात उन्नीस हो गए बारह आदित्य इकतीस हो गए इंद्रा प्रजापति तैतीस यही तैतीस करोड़ है तैतीस करोड़ कोटि का मतलब प्रकार तैतीस ही देवता है। तो इसलिए यहाँ इन देवताओं को मतलब बत्तीस देवता ब्रह्म प्रथमा संभव हो वे संपूर्ण देवतों में प्रथम प्रथम बोलते पहले प्रथम बोलते सबसे पहले ब्रह्म वाहा। उसकी प्रथम उत्पत्ति तो बत्तीस से पहले ब्रह्मा हाँ। वो ब्रह्मा की उत्पत्ति मतलब सबसे प्रथम है हिरण्यगर्भ सबसे प्रथम माना जाता है ना हिरण्य तो कहीं स�... कहीं उसका नाम अजय से भी आता है अजय तो है अज तो है क्योंकि अजय तो हम भी है ना दो धर्म है ना अज तो जीव भी अजय है ना तो लक्षण तो लक्षण लक्ष्य को लेकर स्वामी वहाँ ब्रह्मा जी के लिए आते हैं ना मुख्य रूप से हाँ वो अजय है ब्रह्मा के लिए बार बार अजय शब्द आता है अजय शब्द किया है अज अज्रह्म को आता है उनके लिए किन्तु ये जो अजय के है, आ आ है आ, ना अपेक्षाकृत अपेक्षित आजाद मतलब निरपेक्षर आदि हो अक्षर ब्रह्मा अ बाकी ये जो अन्य के अपेक्षा वो ये अपेक्षित जैसा स्वर्ग को अमृत कह दिया शुक्ल यजुर्वेद है ना शाकल्या ब्राह्मण में उठाए उसमें कति देवता करके कितने देवता है प्रश्न किया था उन्होंने वहाँ बता दिया तो अभी हम ब्रह्मा शब्द प्रयोग कर रहे हैं देखिए हम ब्रह्मा पुल्लिंग है।, शब्द है ना पुल्लिंग निर्देश कर इसलिए तो इसलिए ब्रह्मा भी तो कहेंगे वो ब्रह्मा क्यों कहा दिया बृह तत्वाद सबसे वो परिवार है जितने भी जो उत्पन्न उनमें सबसे बड़ा है वो इसलिए बृहत तत्वाद और चारों तरफ से सभी प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होने से वो ब्रह्म है वृद्धि धातु से बनता है <coughs> इसलिए देखिए ब्रह्मा है आपका एक ही है होने पर भी जिज्ञासु साधकों को समझाने के लिए शास्त्र और महापुरुष ने तीन भाग में माना तो एक ही है तो भी उसको तीन माना है ब्रह्मा को एक अक्षर ब्रह्मा और दूसरा कारण ब्रह्मा तीसरा कार्य ब्रह्मा, अक्षर ब्रह्म जो है ना वो निर्गुण निराकार है कि न अक्षर ब्रह्म निर्गुण भी है निराकार है अक्षर ब्रह्म जो ज्ञानी पुरुष है ना उसको प्राप्त करते हैं अक्षर ब्रह्म को और माया विशिष्ट होने से वो कारण ब्रह्म बन गया ईश्वर कारण ब्रह्म कहिए ईश्वर कही है, है अंतर्यामी कहे एक सुष्य, ही समस्त मतलब वो कारण ब्रह्म है सगुण निराकार है सगुण है किंतु आकार निराकार है उसका कोई आकार नहीं जैसे आकाश आकाश देखे सगुण है निराकार है और तीसरा है कार्य ब्रह्म है तो कार्य ब्रह्म को भी दो भाग में भक्त किया है स्तूल उपादिक, तो उपादिक। उपादिक उपादिक सूक्ष्म सूक्ष्म तो हो हो गया विराट, उपादिक हो गया विराट, ये भाई तीनों ब्रह्मा। बस उपाधि को लेकर ये वाचिक में नहीं, कोई भेद नहीं केवल उपाधि हटा दिया बस एक ही तत्व है समस्त सूक्ष्म को ब्रह्मा कहेंगे और समी स्थल को विराट कहते हैं। अभी मानी। अभी कहतेमानी और जागृत में जैसे आकार का होता है हाँ। ये संपूर्ण को आकार आकार के अंतर्गत कहते हैं। है ना वो वो चारों को, है? चारों को समेट रहे आकार है ना पंचीकरण बोलते चारों को समेट रहे जागृत स्तूल स्तूल वेष्टि स्तूल समी अभिमानी रोया जी ये आकार है जाग्रत में जो स्वामी जी ये बताया गया कि रजोगुण की अधिकता रहती है हाँ। और जो स्वप्न है उसमें जो है सत्व गुण अधिक है तो सत्वगुण से उकार से जो है ना उकार से भगवान विष्णु को लिया है वहाँ तो वहाँ फिर स्वामी जी सूक्ष्म शरीर का जो समी अभिमानी ब्रह्मा है तो वहाँ विष्णु को कैसे लिया है वो तो पौराणिक दृष्टि से समझाने के लिए जैसे अकार में आकार हाँ। से ब्रह्मा को लेते हैं उकार से विष्णु को मकार से महादेव को वो जो इसीलिए है पौराणिक है वही ब्रह्मा है विष्णु इसीलिए है ना सृष्टि करने के लिए मान लीजिए पालन उसको जागृत में सृष्टि हो गई जी स्वप्ना में स्थिति हो गई सुषुप् में जाके संगार हो गया तो सृष्टि जो कौन करता है ब्रह्मा ही करता है इसलिए उसी हिरण्यगर्भ को यहाँ ब्रह्मा कहा गया स्थिति करने के लिए वहाँ सत्वगुण होना चाहिए आ, तो सत्वगुण का प्रतीक होने से उसी ब्रह्म का नाम विष्णु कहा गया जैसे वैसे उसी दृष्टि से वहाँ हम लोग कहते हैं जागृत में जो है समी अभिमानी विराट है हाँ। और जो स्वप्न का समस्टी अभिमानी जो है हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भ कहते हैं ब्रह्मा भी कहते हैं वही ब्रह्मा के हिरण्यगर्भ का नाम है कार्य ब्रह्म कही है हिरण्य एक ही है, एक है और वो कारण ब्रह्म का मतलब वास्तव में है ना उसका नाम है समष्टि प्राण है जी समी प्राण कहे प्राण में दो माना है एक क्रिया शक्ति प्रदान होने से सूत्रात्मा हो जाता है ज्ञान शक्ति प्रदान होने से हिरण नगर भेद किया दो भेद किया वायु को भी सूत्रात्मा वायु समस्त वायु है समस्त वायु। बस ये सूत्रात्मा अंतर नहीं सूत्र का नाम है वहां बोटाए अपंचीकृत महाभूत है ना उसी का नाम है सूत्र अपंचीकृत पंचमहाभूतों का नाम है सूत्र और उसके साथ आत्मा जुड़ गया सूत्रात्मा बना वही सूत्र रहता मगर कोई नहीं वैसा धागे होते हैं ना वैसा किसी कटपुतले में वैसा ही हो अपीकृत में स्वामी क्रिया माननी पड़ेगी फिर कौन रहे तो रहेगी पंची ना पंचीकृत में रहेगी ना अपंकृत में सूक्ष्म रूप से रहती क्रिया तो रहेगी ना पंचीकृत में क्या होता है प्रकट हो जाती प्रकट हो जाता है उसमें अव्यक्त रहती जैसे वायु में हम देखते हैं चलन और ये सब क्रिया रहेगी वो बस पंचीकरण होने के कारण वो प्रकट होता प्रकट में वृत्ति में आ जाती क्रिया तो रहेगी एक वृत्तियात्मक क्रिया एक अवृत्तियात्मक क्रिया है ना वो रहती है तो रहेगी रहे। नहीं हो तो इसलिए हम बता रहे ब्रह्मा का मतलब यहाँ कार्य ब्रह्म लेजी यहाँ जो ब्रह्म शब्द है ना कार्य ब्रह्म कार्य ब्रह्म में भी सूक्ष्म सूक्ष्म कार्य हिरण्य गर्भ हाँ इसलिए हिरण्यगर सूक्ष्म का अभिमान है प्रथम प्रथमा बोल तो सबसे ज्येष्ठ है वो ब्रदारण में आया उसने सबसे पहले उत्पन्न किया उसको श्रीनगर वहां से सृष्टि शुरू कारण ब्रह्म से कार्य ब्रह्म आ, बार। तो उसके बाद सृष्टि हो उत्पत्ति का मतलब इतना ही है उस तस्माद ये तस्माद आत्मा आकाशम्भूता ये जो सृष्टि <coughs> है ईश्वर ने तस्माद्वा ये तस्माद वे तस्माद आत्मा ना है ना सीधा आत्मा सृष्टि नहीं कर सकती परमात्मा ना पर जोड़ना पड़ेगा आपको जब तक परा नहीं जुड़ेगा ना तब तक आत्मा सृष्टि नहीं करता है ये पंचदश मोटा सृष्टि का प्रकरण जहां भी आ जाता है वो तो, तो शबल ब्रह्मा ही आ जाएगा माया विशिष्ट कर सकता तो सदैव स्वमेदम अग्र आशित ये सब विचार वहाँ मांडू के, के विचार के हैं सदैव स्वमेदम अग्र आशित माया को वहाँ भी सत है। सभी माया विशिष्ट। निर्वीज सत नहीं। वैसे ही आत्मा शब्द का मतलब सृष्टि का प्रकरण है नहीं शुद्ध नहीं शुद्ध है माया विशिष्ट अतः ईश्वर। पर लगा जाता हुँ। परमात्मा हुँ। तो उस परमात्मा ने सृष्टि किया किसका इसका अपंचीकृत पंचमहाभूत उतने में उसका नाम क्या पड़ा बस हिरण नगर यही उसका सृष्टि उत्पत्ति अलग कोई उत्पत्ति नहीं पंच पंचमहाभत उत्पन्न होते हुए उसके साथ तादात्म्य हो गया सूत्रात्मक बस सूत्रात्मक है हिरण्य नगर बस यही नाम है यही उसकी उत्पत्ति है। और कोई उत्पत्ति नहीं जैसा घट बना दिया तो घटाकाश की उत्पत्ति वैसे तो इसलिए प्रथम तो सबसे पहले उत्पन्न बोलतो अर्थात कार्य ब्रह्म रूप से नाम पढ़ना यही उत्पत्ति उसकी क्या वास्तव में उत्पत्ति नहीं कार्य ब्रह्म रूप से नाम ही उसका होना संभव और वो कैसा है हाँ ये चल रहा था एक ही ब्रह्मा हो तो तीन बताए ना हाँ, जी अक्षर ब्रह्मा कारण ब्रह्मा अक्षर ब्रह्मा है उसको तत्ववित्त महापुरुष प्राप्त कर यानी न तस् प्राण उत्क्रमती उसका प्राण नहीं और कारण ब्रह्म सारे हम लोग प्राप्त करते हैं अभी आये वहाँ से आ, अहर, हर हर गचंती सदा सोम्या सदा संपन्नो भवति जी मशकोवा भवतीटो सारे उसमें जाते निद्र में है न उसी में और उपासक है वो श्रीनगर को प्राप्त करते उपासक और समी का भेद समाप्त नहीं होता है कौन कारण ब्रह्म में जाने पर भी वे भेद तक नहीं नहीं नहीं होगा अक्षर ब्रह्म ब्रह्म के साथ ना ना हो कारण कारण को जो प्राप्त होते हैं उपासक हाँ। उनका भी तो समाप्त होता पड़ा है ना माया बीच तो रहेगा भी माया माया पड़ी है ना इसलिए नष्ट नहीं होती बस नष्ट तभी है अक्षर ब्रह्म के साथ तब तक नहीं होगा सगुण निराकार को हाँ। निराकार को भी तो प्राप्त होते होंगे ना उपासना या कुछ सगुण निराकार का मतलब साक्षात हिरण्य गर्भ के द्वारा ही मतलब करते है निर्गुण उपासक भी है ना वो भी पंचदश में उठा है ना ध्यानदीप में तो इसलिए बता रहे है संभवो व्यक रूपेणा भावो बोलते उत्पन्न प्रकट हुआ हुआ प्रकट हुआ। और सर्वस्य कर्मी को क्या प्राप्ति हो आ, ये लोग आ, उनको अक्षर ब्रह्म का प्राप्ति हो गया आ, और कारण ब्रह्म का प्राप्ति सब लोगों को होती है और कार्य ब्रह्म का प्राप्ति उपासक उपासक और कर्मी को स्वर्ग ब्रह्मा नहीं हो स्वर्ग जो ज्ञानियों को को जो अक्षर ब्रह्म का होता है ऐसे हमको प्राप्ति नहीं होता नहीं नहीं। है कारण सब लोग प्राप्त प्राप्त करते हैं ये बोल रहे हैं प्राप्त का मतलब है उसके साथ मिलते कारण ब्रह्म के साथ उपासन करते हैं प्राप्त माने तो अविद्या अविद्या कारण प्राप्ति पूरी वो रहती है तो वो प्राप्ति थोड़ी व्याकृत की उपासना करते है व्याकृत को प्राप्त करेंगे मायाकृत का, का मतलब ये होता है ना ईश्वर दोनों अव्याकृत में दोनों नाम है अव्याकृत माया को अव भी ले जाता है इसको भी ईश्वर को हाँ यदि जहाँ वहाँ आये ना उसके इतना तो करते ना नहीं माया नहीं करते माया का उपासन का मतलब माया विशिष्ट परमा होता है नमात्मा कहा शक्ति का माया कोई उपासना करता है ऐसे भी होते हैं वायुपुराण में कहा जब तक प्रकृति उसमें पड़े रहेंगे इंद्रिया उपासक है इंद्रिया उपासक है मन के उपासक है, है। वह सब वर्णन किया सब, सब रहेंगे? हाँ वो जो माया के कुछ है। ऐसा कुछ बोध नहीं होगा निश्चित जैसे कोई दे के मान लीजिए कोई नशा खा के ऐसे ही चलो हाँ विश्वस से बोलते संपूर्ण जगत करता सारे जगत का वो कर्ता रचयिता रचयिता उत्पन्न करता और उसका गोपता गोप रक्षण धातु है रक्षक है केवल कर्ता मात्र नहीं किंतु रक्षक स्थिति भी यहाँ विश्व तीनों भुवन को लेना पड़ेगा भाषा कर कहेंगे विश्वस से बोल तो सारा भूर, भूर क्योंकि एक जगह कौन वो शो जगत का करता है पहले बता सारा जगत का करता है और सारा जगत में कौन थी नहीं आए, भूर आए भूरभ कुछ वो गोप भी कहने का तात्पर्य वही करता भी है वो रक्षक, करता। भी। रक्षक भी अर्थात वो रक्षक भी है पालन करने वाला सब्रह्म विद्याम सा मतलब वही कौन जो सबसे पहले प्रकट हुआ था जो ब्रह्मा है वो ब्रह्म विद्या ब्रह्म तो ब्रह्मा संबंधी विद्या ब्रह्मा को यहाँ विद्या ब्रह्मा प्राप्य थे जिस विद्या के द्वारा ब्रह्मा की प्राप्ति होती है उसी का नाम है ब्रह्मा ब्रह्म विद्या उसी का नाम है विद्या, उसी का नाम है पराविद्या उसी का नाम है श्रेय विद्या और विद्या कही अध्यात्म विद्या। विद्या कोई भी कही ब्रह्म विद्या, विद्या है ना उसी में उनका मतलब सारी विद्या उसके अंतर्भुत हो जाए आश्रित है, है।, वो है। सारे जितने भी विद्या है ना उनका ये आश्रय और ब्रह्म विद्या देने वाले क्योंकि वहाँ कहा गया ना उसमें जैसा वहाँ यावान उदापा संपल वैसे ही विद्या सभी को ही क्या है ये विद्या आ गई सारी विद्या इसके अंतर्गूत हो जाए तो सर्वे विद्या प्रतिष्ठा अथर्वाया अथर्वाया ज्येष्ठ पुत्राया प्र अर्थात जो ज्येष्ठ पुत्र है उसका नाम है अतर्व उस अतर्व को ये सारे ब्रह्म के पुत्र है कौन ये जो सनत कुमार आदि है नारद, नारद है, है और दक्षा है और अतर हो उसमें अतरुआ सबसे बड़ा माना कश्यपा ज्येष्ठ माना गया को ज्येष्ठ माना शास्त्र में आता है वही विद्या है ना ज्येष्ठाया शिष्या पुत्राया ज्येष्ठ पुत्र हो अथवा शिष्य उनको देना विशेषण हमारा योग्य होना चाहिए योग्य हो और पुत्र या शिष्य को ही देना चाहिए इतर को नहीं देना चाहिए ऐसा तो इसलिए अपना जो पुत्र ज्येष्ठ पुत्र को नाथरवा उनको क्या है उपदेश दिया किसने ब्रह्मा, उस ने, ब्रह्मा ने।, ने सारे जगत का कर्ता और पालन उदरता उस ने। ब्रह्मा ने दिया भाष्य में देखिए ब्रह्मा उसका अर्थ कर रहे परिवृद्रह्म का अर्थ कर रहे है परिवृत का मतलब है परिता वृढ़ का मतलब बढ़ना सर्वता सभी वो ओर से जो बड़ा हुआ है उसी नाम है ब्रह्मा बृहद धातु ही अर्थ होता है, मतलब सभी वर्ष फैला है यार, बढ़ना मतलब क्या है जैसा जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं ऐसा नहीं उसका तो मतलब चारों तरफ से फैला हुआ बस हम लोग भी तो चारों तरफ से फैलते है कि बढ़ रहे वो लेकिन अवैवा है ना उसमें उस प्रकार फैलता तो चारो तरफ से हाँ वो तो अवैवा का संकोच विकास बोल रहा है तो परिव्रढ़ो परि तो परिता सबके और बना तो हुआ है महान उसी का अर्थ कर रहे इसलिए वो क्या है महान है।, है क्योंकि जो महान का मतलब क्या है चारों तरफ से जिसका जो फैला है वही महान होता है तो इसलिए महान किससे महान है तो ब्रह्मा का अर्थ किया परिवृढ़ परिवृढ़ का अर्थ किया महान तो महान किसी न किसी से महान होना चाहिए तो बता रहा है धर्म ज्ञान धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य इनसे क्योंकि धर्म से भी वो महान है ज्ञान से भी महान है वैराग्य और ऐश्वर्य इन सब में वो महान है सबसे अधिक उसी में रहते हैं हाँ संबंध धर्म ज्ञान चार ऐश्वर्य तो इसलिए ये महान है इसलिए बता धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्ये ऐश्वर्य सर्वान्यान अतिशयन इति ये जो धर्म है ज्ञान है वैराग्य ऐश्वर्य है ना ये अन्य सबसे बड़ा हुआ है सभी को अतिक्रमण करके ये विद्यमान है तो कहने का तात्पर्य जिनके पास जो देखा जाता है ज्ञान है धर्म है वैराग्य तो सबको अतिक्रमण सबसे ज़्यादा उनके पास है इसमें उस ब्रह्म इसलिए उसका नाम है ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म बोलते बृहत इसमें बृहत है इनमें से धर्म ज्ञान धर्म में भी बृहत है वैराग्य और ऐश्वर्य आगे देखिए देवान ऊपर है ना देवान उसका अर्थ कर रहे द्योतन वम देवता का अर्थ है प्रकाशवताम द्योतन व देखिए देवा शब्द है अलग अलग जगह में प्रयोग होता है इंद्रियों को भी देवा प्रयोग करते हैं विषय प्रकाशनाथ इंद्रिय देव इंद्रिय विषयों को प्रकाशित कर रहे हैं और उनका अभिमानी है वो भी देवता है देवता है। और आत्मा देव सबका मूल देव है आत्मा कारण ज्योति वो, वो कारण मान तो इसलिए यहाँ बता रहा है देवानाम बोलते तो ज्योतनावतानाम कौन है वो इंद्रादी तो इंद्रादि देवता जितने भी हैं, इंद्र है आदि में वो वही बत्तीस देवता है जी याज्ञ देवता है ना इसके अनुसार बत्तीस हो जाएगी क्योंकि इंद्र है ना बत्तीसवा है तैतीस में प्रजापति तो ब्रह्मा कोटि में गए तो इंद्र से नीचे है बत्तीस इसके अनुसार तो ये बोल रहे इंद्रादी नाम प्रतमो मंत्र में है ना प्रथमो तो मूल में प्रथम है वो विसर्ग को होकर गुण हो गया मंत्र में है ना प्रता प्रता प्रता है। वहाँ प्रथमो ले रहे हैं ना, ना, तो ये विसर्ग है उसको गुण हो गया सकार में, उकार नहीं ख़त्म, प्रथम मूल में प्रथम है ना वो नीचे प्रथमो दे रहे है ना तो गुणे है ना आगे इसलिए शाह को वो होकर गुण हो गया बन गया वो प्रथमा ही तो प्रथम का मंत्र में मंत्र में विसर्ग नहीं है किस प्रथमा में नहीं क्या लगा दीजिए नहीं है तो प्रथमा में तो है प्रथम है ना इसमें उसमें नहीं है प्रथम वहाँ बता रहा हूँ नीचे क्या होता है प्रथम वो उठा, रहा? उठा रहा है ना तो तो इसीलिए तो उसका अर्थ कर प्रथम किससे कहा रहे? से नहीं प्रथम का अर्थ कर रहे इंदिरादी से प्रथम है कोई भी व्यक्ति प्रथम है प्रथम का मतलब है किसी ना किसी से होता है ना प्रथम प्रथम का मतलब पहले ये व्यक्ति प्रथम है ये पहले किससे बता रहे गुण गुण प्रधान सन क्योंकि जो गुणों के द्वारा प्रधान रूप से एक जिसके अंदर गुण होते हैं ना तभी भी ये प्रधान माना जाता है तभी प्रथम माना जाता है अथवा दूसरा अर्थ कर रहे अग्रेवा अथवा अग्रेवा संभू व अभिव्यक्त सम्यक ये दूसरा अर्थ है एक तो गुणों द्वारा प्रधान रूप से अथवा सम्यक बोलतो स्वतंत्रता पूर्वक सबसे पहले उत्पन्न हुआ था दो हेतु दे रहे प्रथम को एक तो गुणों में प्रदान होने से वो प्रथम है अथवा सबसे पहले अच्छे प्रकार से उत्पन्न होने से ही प्रथम है दोनों क्योंकि गुण से बड़ा होता है एक आयु से बड़ा होता है ना तो ज्ञान वृद्ध ऐसे तीन तीन है ऐसा धन वृद्धा आयु वृद्धा ज्ञानवृद्धा तथे वही, तो वही उसी को ले रहे थे दो बता गुणवृद्ध तो गुण।, गुण।, गुण।, गुण, गुण और ये प्रथम अग्रे वा संभव अभिव्यक्त संभव्यक्त सम्य स्वातंत्रेणिप्राय संभव रहे हैं सम्यक् सर्थ कर रहे हैं स्वतंत्रता तो पूर्वक जैसा ये परातंत्र होकर प्रकट नहीं हुआ है कर्म के द्वारा प्रकट नहीं है हम सभी कर्म से प्रकट हैं बंधन कर्म, प्रदान कर्म, कर्म के अधीन होकर स्वयं ही कर्म है आ, क्योंकि ये जो प्रकट हो रहे हैं प्राणियों का कर्मों को लक्ष्य करके अपने कर्म से नहीं दूसरों का कर्म से कर्म के अधीन होकर प्रकट होते वो परतंत्र है यहाँ सृष्टि का बताया ना कर्ता और गोस्वामी जी बोलते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा तो वही ब्रह्मा हो गया कर्म ब्रमा को वहाँ तो वो उठाए कर रांचने में भी क्रिया परमात्मा में तो कोई नहीं तो क्यों बनाया जाएगा जीवों के कर्मों को अपेक्षा है ना मजबूर बना दिया हम <laughs> <करके और> <laughs> माता पिता को कभी बच्चे नहीं हाथ पकड़ के बनाते नहीं हाथ पकड़ के, के चाहिए वैसे हमारा सृजमाना प्राणी कर्मा भी हम लोगों का कर्मों का अवलोकन किया तभी उसको बनाना पड़ा रचि है विश्व रचि राखा है कर नहीं है तो उसके बाद भी हम भगवान को हम ना देते। ना। ना। भगवान ने ऐसा नहीं के, भगवान ने वैसा नहीं किया भगवान ने ऐसा नहीं किया भगवान ने वैसा नहीं किया तो ये तो उसको बनाने के लिए मजबूरी बना दिया तो ये बोल रहे सम्यक स्वतंत्र इत्यभिप्राय न तथ ता यत धर्म धर्म वशा संसारिणु अन्य स्पष्ट कर परमात्मा का जो जन्म है परमात्मा की उत्पत्ति है ना ये संसारियों की जैसा नहीं है न तथा न तथा बोलते यथा धर्मा धर्मवशात का संसारिणो अन्य संसारिणों बाकी सब हम संसारी है वो धर्म और अधर्म को लेके जन्म होते हैं धर्मा धर्मा जायंत न तथा वैसा ब्रह्म की हाँ उत्पत्ति वो स्वतंत्र है अतः धर्म धर्म को वशीभूत होकर जन्म उसका नहीं के लिए है, है, है।, है, तो दर्म है। समि का शरीर है धर्मा को समी धर्म से धर्म को बनाए उनका नहीं बनाए हम लोग हम लोगों का घर में घुस जाते वो बनाता नहीं <laughs> वो भी एक जीव है ना हे जीव होने से संभव हुआ बोल रहे हैं प्रथम तो जीव तो धर्मा धर्म से तो... है परंतु हमारे जैसे परतंत्र नहीं है वो है नहीं बोल स्वतंत्र अभिप्राय श्रेष्ठ है हम तो परतंत्र है ना वो आए ना उसमें उठाए है तो तीसरे अध्याय में आया जारत कर ब्राह्मण में तो जरदार उन्हें प्रश्न किया उसमें, ये जो, सुबस तो उसमें जीव अर्थाग नेगवंता तो उन्होंने प्रश्न किया जो मरणासन जो पुरुष है अंतिम सारे जिसका लीन होता है तो किस आश्रय को लेके पुनः उसका जन्म होता है उनने प्रश्न किया था याज्ञवल के वाघ मनसी अपेती और मन प्राणी प्राणाह तेजसी तेजा परस उसके पास कुछ भी नहीं रहता सारा लीन होता है मरने वाला पुरुष तो दोबारा वो किस आश्रय को लेके जन्म लेता है ये प्रश्न किया था सूक्ष्म को लेकर तो याज्ञवल्क्य ने मैं कहा हे आरतबाक ये प्रश्न यहाँ सभा में नहीं बोल सकता मैं ये तो आपने जल्प कहता है ना तो मेरा हाथ पकड़ो हम दोनों जाके किसी नदी किनारे एकांत में जाके विचार करें यदि आपको विचार ठीक ठीक से जाना है तो दोनों हाथ पकड़ के के जाते क्या अपना हाथ पकड़ के जाने का क्या नाम आदल, नाम? भाग, भाग का आ, हाँ, नाम नाम है पुत्र ऋषि का पुत्र होने से उसको आर्तभाग का मतलब मेरा हाथ पकड़ा हम दोनों यहाँ से उठ के तो चले तो ये, तो ये, ये के क्यों पकड़वाई तो, तो, ये नहीं पकड़वा हाथ पकड़ो मतलब ये तात्पर्य अच्छा तो चलो हम लोग उधर चलते हैं इसका आ, अभी यहाँ शास्त्रार्थ हो रहे हैं ना, ना। तो वहाँ तो वाद्य प्रतिवाद यहाँ मित्र है दोनों निर्णय करना है वाद्य प्रतिवादी नहीं है इस विचार करें दोनों जाके वहाँ विचार करते काल को लेकर विचार किया ईश्वर को लेकर विचार किया निमित्त को अन्य सब नियम विचार किया कोई काल काल को निमित्त मान के जन्म होता होगा अथवा ईश्वर को अंतिम में दोनों ने निर्णय किया कर्म ने व कर्म को ही आश्रय करके ही जन्म लेता है मतलब सारा ये नष्ट होने पर भी वो कर्मों को आश्रित होकर पुनर्जन्म लेता है वह निर्णय इसलिए कर्म प्रदान है जन्म के लिए तो इसलिए बता रहे हैं हम लोगों का जन्म है ना धर्माधर्म धर्म, धर्म यदि प्रदान होने से देवत्व प्राप्त होंगे अधर्म यदि होने से तिर ग्योने में जाएंगे समान होने समान होने से मनुष्य बन जाएंगे है तो धर्म का तो संसार अन्य संसारिणों न तथा वैसा ब्रह्मा प्रमाण जैर देखे मनुष्य का यो असावतीन्द्रियो अग्राह्य और वो कैसा है यो असाह अतीन्द्रियो वो जो परमात्मा है ना वो कैसा है असो परमात्मा आती आती इंद्रे बोलतो इंद्रियम अतिक्रम्य वर्तत नहीं। नहीं है प्रत्यक्ष का विषय नहीं।, नहीं।, नहीं बहुत लोग हैं ना प्रत्यक्ष का विषय नहीं है नहीं। तो उसको इस तो मानेंगे नहीं हमारे बोलते आपको भूख लगी है वो किससे बहान होता है दर्द होता है तो डॉक्टर प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं हो रहा है इसलिए वो कुछ तो ऐसे वस्तु है वो है साक्षी भाषा है तो इसलिए हम बता रहे यो और अग्राह्य अतीन्द्रिय भी है और अग्राह्य मतलब कर्मेंद्रिय का विषय भी नहीं है जो ग्राह्य होता है ना वो कर्मेंद्रिय का विषय अतींद्रिय मतलब ज्ञानन्द्रिय का विषय नहीं दोनों लीजिए अर्थात परमात्मा ज्ञानिय का विषय भी नहीं है और कर्मेंद्रिय का भी बुद्धि से भी ग्रहण नहीं, नहीं दोनों ने बुद्धि से नहीं। नहीं। भी ले सकते हैं हाँ, अग्राह्य ऐसी बुद्धि को बाद में एक अपेक्षा तो थोड़ा मान आता है ना गीता में भी बता दिया आ, दोनों भी ना। में दोनों, दोनों है दोनों मना सही वापस गीता में बोलिए ना इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता है बुद्धि से ग्रहण होता है गीता में है ना इंद्रिया ियम बुद्धिग्रह अतियंतु बुद्धिग्रह तो वही शुद्ध बुद्धि इत्यादि स्मृति विश्व से बोलते सर्वस्या देखिये विश्व का अर्थ क्या है संपूर्ण जगता सर्वस्व जगता संपूर्ण जगत का कर्ता बोलते उत्पादयता सारा जगत को उत्पन्न करने वाला भुवनश्य देखिये विश्व और भुवन में अंतर कर रहे हैं भुवन से बोलते जो उत्पन्न हुआ ना उसका गोप्ता गोप्ता बोलता पालाइता, रक्षक है इति विशेषणम ब्रह्मणों ये दोनों विशेषण किसका है हाँ तो वो कर्ता भी है और पालाइता भी दोनों ब्रह्म का विशेषण है अच्छा ये तो पीछे कहा जाता है ब्रह्म विद्या का विषय है तो ब्रह्म के लिए इतने बड़ा चढ़ा करके क्यों बोल रहे ये तो ब्रह्म विद्या का प्रकरण है ब्रह्म विद्या बोलना चाहिए परा तो ब्रह्म की क्यों स्तुति कर रहे तो बोले विद्यास्तुता ये विद्या की स्तुति के लिए क्योंकि ब्रह्मा विद्या को उपदेश किसने किया ब्रह्मा ने तो ब्रह्मा कोई सामान्य नहीं है सारा जगत का करता है सारा जगत का पालन करने वाला उस ब्रह्मा के द्वारा उपदिष्ट विद्या उसका प्रशंसा होने से विद्या की भी क्या हो गई ब्रह्मा का गुणगान करने से उस से उपदिष्ट ब्रह्म विद्या की भी इसलिए बोल रहे विद्यास्तुता ये विद्या की स्तुति के स एवं प्रख्या महत्व ब्रह्मा तो कैसे स्तुति हो गई बता रहे स एवं प्रख्याता महत्व ब्रह्मा अर्थात जो प्रख्यात प्रख्यात क्या बोलते महान प्रसिद्ध ब्रह्मा तो ब्रह्मा कैसे है प्रख्यात सारा जगत का करता है सारा जगत का पालायता है इस प्रकार उसका महत्व बताए ना इस प्रकार प्रख्यात ब्रह्म बिद्याम, ब्रह्म, बिद्याम, ब्रह्म, विद्याम, ब्रह्म विद्याम ब्रह्म विद्याम, ब्रह्मण परमात्मनो विद्याम ब्रह्म विद्या का अर्थ कर रहे हैं ब्रह्मण परमात्मनो विद्याम ब्रह्मण का अर्थ कर रहे हैं परमात्मा उस परमात्मा की अतः परमात्मा संबंधी यया विद्य ब्रह्म प्राप्य थे सा ब्रह्म विद्या ऐसा जो परमात्मा ब्रह्मणा परमात्मो विद्याम ब्रह्म विद्याम तो उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं उस ब्रह्म विद्या को उस ब्रह्म ने उपदेश किया ऊपर से जोड़ दीजिए ऐसा जो महान विशेषणों से युक्त उस ब्रह्म ने क्या किया वो सब ब्रह्म विद्या को उपदेश किया उसके लिए प्रमाण भी दे पुरुषम वेद यानी जिससे जो अक्षर <coughs> अक्षर का मतलब नक्षरती थी अक्षर जो परमात्मा नाम है परमात्मा की विद्या माने जो भगवान के पास विद्या है उसको उपदेश किया नहीं ऐसी पर... संबंधी विद्या परमात्मा संबंधी विद्या है ना उनके पास थी उस परमात्मा की विद्या उन्होंने इसको परमात्मा को उनके पास थी इसलिए परमात्मा की विद्या और परमात्मा को बताने में से परमात्मा संबंधी अभी उनके पास थी ना विद्यालय वो परमात्मा की विद्या हो गयी उनके पास थे ना और उनको बोध करवाने से परमात्मा सम्बन्धी विद्या हो जाएगी दोनों हो गया हाँ और इनके लिए जो अपना अतर्वा है उनके लिए परमात्मा सम्बन्धी विद्या हो होगा और ब्रह्म का दृष्टि से परमात्मा की विद्या उन, उनके पास है ना तो वो जो परमात्मा में रहने वाली विद्या अपने पास रहने वाली अपने जो पुत्र है ना उसको बतायण नहीं यहाँ नारायण अतर्वा ज्य क्योंकि अन्य भी पुत्र है उनके जैसे सनत कुमार है नारद है क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र है अतर्व माना का कहेंगे तो बोल रहे हैं इसके प्रमाण दे रहे ऐनाक्षर पुरुषम वेद एना, <coughs> एना बोलते तो जिससे अक्षर वेद विद्या अक्षरम, तो अक्षरम पुरुषम वेद विशेषण दे रहा है अक्षर बोल तो नाक्षर अक्षर पुरुष यदि अक्षर को ये अक्षर ओंकार आदि ना ले नहीं वो पुरुष है पुरुष रूप अक्षर है पूर्णवादि पुरुष अथवा पुरुष आदि पुरुष अथवा पूरी ते अनात्म ये नो सारा जो अनात्म पदार्थ है ना पूर्ण, जैसे हो पूर्ण हो है। होता है उसके लिए प्रमाण वहाँ छांदो जमें आता है ऐतद आत्म इदम सर्व तु को बता रहा है आत्म्यम इदम सर्व इधम सर्व बोलते नाम रूपात्मक जो जगत है जिस आत्मा के द्वारा सत्य बान हो रहा है है, है, है, है। जिसे सत्य के द्वारा सत्य जैसा हो द्वारा है वो सत्य है स आत्मा तत्वम तो इसलिए बोले एना है ए न अक्षरम पुरुषम वेद और कैसे है सत्यम पुरुषम जोड़ दीजिए ए अक्षरम सत्यम पुरुषम वेद जिससे जो अक्षर है अक्षर से रहित अक्षर का मालक्षण क्या है ब्राह्मण बृहदारण्य में अस्तूलम अनु अरस्वम अदीर्घम ये अक्षर है जाज्ञाबल के प्रश्न किया था ना गार्गी ने ये जो सारा जगत वो तपरोता है जिसमें वो हिरण्यगर्भ गर्भ किसमें वो तपरोता है तो बोलतो आकाश में आकाश बोलतो कोई कारण असमंता ख्या प्रकाशित आकाश अंतर्यान तो उसके बाद दोबारा प्रश्न के सारा जगत जिसमें वो तपरोत है जो हिरण्यगर्भ आकाश में वो तप्रोत है वो आकाश किसमें वो तप्रोत है अक्षर तो इति ब्राह्मण अभी वदन थी ब्रह्मविद्ध महापुरुष और शास्त्र बता रहे अक्षर में तो अक्षर के क्या लक्षण है तो बताया अस्तूलम अणु रस्वम ये चार परिमाणों का निषेध किया हुआ स्तूल भी नहीं है अर्थात महत परिमाण भी नहीं मध्यम परिमाण भी नहीं दीर्घ भी नहीं है अणु भी नहीं वो अक्षर है मध्यम परिमाण है। जितने भी जो देख रहे हैं ना हम लोग अपना मध्यम नहीं महत्व दीर्घ रस्व और अणु मध्यम नहीं बहुत एक महत परिमाण जैसा आकाश है काल है दिशा है ये महत और है और परमाणु में है अणु परिमाण है परमाणु है ना कुछ में रहने वाला परिमाण को अणु माना जाता है और दो परमाणु मिल जो होता है द्विर्णु उसमें रस्व परिमाण है और जितने भी हम देख रहे तीसरा तीसराणु चतुर्थाशर ये दीर्घ परिमाण है दृष्टि का जो विषय एक ही होता है तो और दिन दिन नहीं नहीं नहीं नहीं होगा भी नहीं होगा महत भी नहीं होगा भी भी तो उसमें चारों परमात्मा में तो इसलिए हम बता रहे इति इस प्रकार विशेषणात ये विशेषण दिए उनका आत्म आत्मविद्या ये जो आत्म विद्या है ना सा ब्रह्मण वो जो ब्रह्मण अग्रजन अथवा अग्रजन दो अर्थ कर रहे अग्रजन अतः ये परमात्मा संबंधी है अथवा अग्रजैन बोलते सबसे पहले जन्म हुआ प्रथमा है ना उसका अर्थ कर रहे अग्रज बोल तो अग्रजन्म बड़े भाई को भी बोलते हैं अग्रजा तो अग्रजा अग्रजन्म ब्रह्म के द्वारा या तो ऐसा ब्रह्म के द्वारा अथवा जो प्रथमा उत्पन्न हुआ ब्रह्मजे ब्रह्म के द्वारा अग्रज ना बोल तो प्रथम उत्पन्न अग्रजी जाए थे अग्रज उस ब्रह्मा विद्या ताम ब्रह्म विद्याद्यातिष्ठा सारे विद्या की प्रतिष्ठा है ऐसी ब्रह्म विद्याद्याव्यक्ति हेतुवात् सारे विद्यों को प्रतिष्ठा कैसे होगी वो तो सारी जो विद्या है जितने भी जो विद्या है समस्त विद्याओं की वो अभिव्यक्ति का हेतुभूत तो होने से सारी विद्या है ना हुँ. उसका प्रकट होने का हेतु तो यही जैसे ब्रह्म से सारा जगत उत्पत्ति है हुँ. उसी प्रकार विद्या है उसके हेतुभूत तो होने से हुँ. तो इसलिए बोल रहे सर्व विद्या प्रतिष्ठान मतलब सर्व विद्या अभिव्यक्ति हेतुत्वात् सर्व विद्या आश्रय इसलिए सारे विद्या का वो क्या है आश्रय अर्थ पूर्णबूर्ण पूर्ण पूर्णमृति ओम शांति शांति शांति